वहाँ से निकलने के बाद ये लोग सीधे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए वहां पहुंचकर विक्रांत ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था उसने लोकल पुलिस वालों को डरा धमकाकर काम में लगा दिया विक्रांत धमकियां देने में माहिर था इस काम में उसे कोई पीछे नहीं कर सकता था सबसे पहले तो उसने जयपुर पुलिस के ब्यूरो चीफ के पास फोन करके उन्हें खूब फटकार लगाई फोन पर विक्रांत की फटकार सुनने के बाद वो तुरंत ही भागते हुए विक्रांत के पास पहुंच गए लेकिन अभी वो अपनी सफाई में कुछ कह पाते उससे पहले ही विक्रांत ने उनके पुलिस स्टेशन के खराब वर्क रिकॉर्ड को उनके सामने खोल कर रख दिया यहाँ तक कि इन लोगों ने केशव पंडित वाले केस में और सीरियल मर्डर केस में अब तक जो भी गलतियाँ की थी विक्रांत ने उन सबका चिट्ठा खोल कर इनके सामने रख दिया विक्रांत ने खुद का गुस्सा दिखाने के लिए ब्यूरो चीफ साहब के सामने ही अपने डिवीजन चीफ मैडम के पास फोन करके उन्हें भी इन लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया विक्रांत को इतने गुस्से में देखकर ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ समेत यहां पर मौजूद अन्य पुलिस ऑफिसर्स को भी पसीने छूटने लगे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ठंडा कि किया जाए नैना को इशारा करते हुए यहाँ पर मौजूद पुलिस वालों को पूरा काम समझाने का इशारा किया विक्रांत ने लोगों की हवा पहले से इतनी टाइट कर रखी थी कि जब नैना ने उन्हें काम समझाया तो सबके सब कान खड़े करके उनकी बात बेहद ध्यान से सुन रहे थे अब जाकर विक्रांत थोड़ा नॉर्मल हुआ ताकि इन लोगों से केस के बारे में कुछ बातें कर सके इसके बाद विक्रांत ने जयपुर पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को सीरियसली समझाते हुए उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताया उसके साथ ही विक्रांत ने उन लोगों को धमकाते हुए भी ये कह दिया कि अगर आगे से इन लोगों में से किसी ने भी तनिक भी लापरवाही की तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा विक्रांत की धमकियां सुनने के बाद ब्यूरो चीफ साहब बिल्कुल हरकत में आगे उन्होंने विक्रांत से माफी मांगते हुए अपने स्टेशन के सभी पुलिस वालों को डांटते हुए काम पर ध्यान देने के लिए कहना शुरू कर दिया इसके साथ ही उन्होंने आगे पुलिस वालों को बिना किसी गलती के और डेडलाइन के भीतर अच्छे से अच्छा काम करने का इंस्ट्रक्शन भी दे डाला विक्रांत ये बात अच्छे ऐसी जानता था की इस बार अगर इन लोगों ने कुछ गलती की तो फिर उसकी जिम्मेदारी स्पेशल टीम को ही लेनी होगी ऐसे में उसने पुलिस वालों ऐसी बेहतर काम निकलवाने के लिए उन्हें लालच देना भी शुरू कर दिया उसने पुलिस वालों से कह दिया कि अगर वो लोग जल्द से जल्द और बिना किसी गलती के इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं ना सिर्फ उनकी पहले की गलतियों को माफ किया जाएगा बल्कि अच्छा काम होने और स्पेशल टीम की तरफ से उन्हें कुछ अवॉर्ड भी दिया जा सकता है लेकिन अगर फिर से किसी की लापरवाही सामने आई और किसी ने कुछ गलती की तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार रहे विक्रांत की स्पीच सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले बिल्कुल जोश में आ चुके थे ब्यूरो चीफ साहब ने तो तुरंत ही पूरे स्टाफ की मीटिंग बुला ली है मीटिंग में उन्होंने काम को डिवाइड करते हुए पुलिस वालों को अलग अलग काम समझाना शुरू कर दिया उन्होंने पुलिस वालों को सख्त निर्देश देते हुए कहा किसी भी हालत में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साथ ही किसी की भी कोई भी गलती अब एक्सेप्ट नहीं की जा सकती अब अगर पुलिस वालों की तरफ ऐसी कोई भी गलती होती है तो उसे तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा विक्रांत का यह पैंतरा पूरी तरह से कारगर सिद्ध हुआ अब जयपुर पुलिस सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी थी जब पुलिस वालों को भी ये एहसास हुआ कि ये दोनों केस कितना इम्पोर्टेंट है तो फिर उन लोगों ने भी बिल्कुल सीरियस होकर इस पर काम करना शुरू कर दिया फटाफट इन लोगों ने एक एक विक्टिम के घर परिवार रिश्तेदार की लिस्ट निकाल कर उन सभी लोगो ऐसी मिलना शुरू कर दिया जितना पॉसिबल हो सकता था इन लोगों ने विक्टिम की डिटेल निकालना शुरू कर दिया था बहुत कम समय में ही पुलिस वालों ने विक्टिम की सारी डिटेल निकाल कर स्पेशल टीम के टेबल पर लाकर रख दिया था जाहिर सी बात है कि इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन से विक्रांत को और स्पेशल टीम को इस केस की तय तक पहुंचने में काफी मदद मिलने वाली थी समय की बचत करने के लिए विक्रांत ने ब्यूरो चीफ से होटल जाने के बजाय अपनी टीम के लिए पुलिस स्टेशन पर ही सोने का इंतजाम करने के लिए कह दिया था ताकि ये लोग आने जाने और आराम करने में टाइम वेस्ट करने के बजाय केस आरोप ज्यादा ऐसी ज्यादा काम कर सके वो अपने ऑफिस में टीम में लगातार केस को सोल्व करने के काम में लगा रहा रात होते होते विक्रांत के ऑफिस में कुल चार व्हाइट बोर्ड भर चुके थे इन सभी व्हाइट बोर्ड पर केस से जुड़ी एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन नोट की जा चुकी थी हर विक्टिम के बारे में पुलिस अब तक काफी डिटेल निकाल चुकी थी नैना ने बोर्ड पर लिखे गए इन्फॉर्मेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा अगर वाकई में काल नॉवल की स्टोरी के हिसाब से ही लोगों का मर्डर कर रहा है तो फिर ये कार्ती पहला विक्टिम है और पूरी संभावना है की इसका मर्डर किया गया नैना की बात सुनने के बाद विक्रांत ने बोर्ड पर लिखी कार्तिक की सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना शुरू कर दिया कार्तिक की उम्र मात्र इक्कीस और बिल्डिंग मेटीरियल करता था इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लड़का काफी यंग और मजबूत था ये सामान की डिलीवरी करने के साथ ही और भी काम करने में काफी एक्सपर्ट था इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उसका धंधा काफी अच्छा चलने लग गया था और वो काफी अच्छी कमाई करता था इससे उसके साथ काम करने वाले बाकी के लोग उससे जलन भी रखते थे पिछले साल जुलाई में उसके साथ काम करने वाले लोगों को एहसास हुआ कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है उस टाइम वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था जिस वजह से अगर कोई भी उससे बात करने के लिए जाता था तो उससे भड़ जाता था उसी टाइम वो अचानक ऐसी गायब भी हो गया था हालाँकि उसके साथ काम करने वालों में से किसी ने भी उसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं दी थी हालाकि जब कार्तिक की फैमिली को भी एक दो दिन तक उसका पता नहीं चला तब उन्होंने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तब जयपुर पुलिस ने इस मैटर को काफी सीरियसली लेते हुए काफी सारे पुलिस वालों को कार्तिक का पता लगाने के लिए लगा रखा था अंत में उसकी डेडबॉडी बिल्डिंग मटेरियल के मार्केट के पास में ही मिली थी कार्तिक एक बिल्डिंग के कॉर्नर में मरा पड़ा मिला था इसी वजह ऐसी वहाँ आस रहने वाले लोगों की नजर उसकी डेडबॉडी पर नहीं पड़ी फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात पता चली की कार्तिक की डेडबॉडी जिस दिन बरामद हुई थी उससे पंद्रह दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी और क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत थी इस वजह से डेड बॉडी सड़नी भी शुरू हो गई थी भले ही डेड बॉडी मिलने के बाद पहली नजर में देखते पुलिस वालों को यह मर्डर केस लग रहा था लेकिन मौके से ना तो कोई ऐसा सबूत मिला था और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो रही थी कि ये मर्डर है ऐसे में सबूत और गवाह की कमी के चलते पुलिस को इस केस को सुसाइड का मामला बताकर रफा दफा करना पड़ा हालांकि कार्तिक के फैमिली वाले इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस नजर ऐसी बॉडी काफी पार्ट तो डिस हो गया था इसी वजह से फॉरेंसिक वाले मौत का एग्जेक्ट रीजन भी नहीं दे पाए उसके पास कुछ टेस्ट करने का मौका भी नहीं था फिर विक्रांत ने अपना सिर लाते हुए कहा अच्छा अगर कोई किसी मर्डर को सुसाइड जैसा दिखाना चाहता हो तो सबसे पहले तो उसे यह दिखाना होगा कि मौत के वक्त विक्टिम बेहोश था तो तुम्हें विक्टिम के ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसा सिग्नल मिला था क्या अनुष्का ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं लेकिन केशव के नॉवल में यह लिखा गया है कि सभी विक्टिम को मारने से पहले उन्हें बेहोश किया गया था अब चाहे उन्हें कतिल ने उन्हें किसी खास तरीके से बेहोश किया था या फिर इथर से लेकिन मर्डर के टाइम उसे होश नहीं था इथर से विक्राम ने कन्फ्यूज होते हुए अनुष्का की बातों को दोहरा दिया